प्रीते तारतम्य नुभवे विशदी प्रीत में, में तारतम्यन अनुभव प्रीति का अनुभव होता है तारतम्यन कहीं अधिक है प्रीति कहीं कम प्रीति है उसका स्पष्ट कर करती चले न सा वित्तात पुत्र प्रिय पुत्रात्ंड पुत्रात। पिंडा तथे इंद्रियम प्रियः प्रियः प्रियः प्रियः प्राणः परः वित्तात् पुत्रः पुत्रः इंद्रििया प्रिय प्रियः परः वित्तात् पुत्रः प्रियः धन के अपेक्षा पुत्र प्रिय होता है पुत्र की रक्षा करने के लिए धन खर्च करते हैं। वित्त से प्रिय कौन हुआ पुत्राद पुत्रा। पुत्रा। पिंड पुत्र के अपेक्षा अपना पिंड देह प्रिय होता है पिंड की रक्षा करने के लिए पुत्र को भी छोड़ देते हैं। अग्नि लग गई दौड़ के जाते हैं। पुत्र नहीं ले पाते तो भग जाते है पिंडा तथे इंद्रियम पिंड से इंद्रिय प्रिय है कहीं इंद्रिया नष्ट होने का प्रसंग है तो कहे चलो हाथ या पैर कट जाए तो कोई बात नहीं इंद्रिय नष्ट नहीं हो ऐसा होता है ना नहीं जब फिर आज के नष्ट होने का प्रयोग हो गया तो हाथ देकर बचा देते हैं हाथ तो भरी कट जाए इंद्रिय को की रक्षा करते हैं तो इंद्रिय पिंड से प्रिय है और इंद्रिया से प्रिय प्राण प्राण जाने का समय तो चलो इंद्रिया नष्ट हो जाए कोई बात नहीं मानने का समय है डॉक्टर कहेगा ऐसे मर जाएगा उसके आंख कर दो तो जीवित जाए, जी तो हो जाएगा आंख नष्ट हो होगा तो जीवित हो जाएगा तो क्या करते हैं नाश हो तो कोई बात नहीं अर्थात मृत्यु तो का आया कोई तो इंद्रिय नष्ट हो जाए तो कोई नहीं प्राणी रक्षा करते हैं तो इंद्रिय से प्राण प्रिय हुआ अब आत्मा प्रिय पर प्राण से आत्मा प्रिय आत्मा प्रिय प्राण चल जाता है तो आत्मा के लिए आगे पर लोगन करते हैं पर सबसे अधिक प्रिय कौन हुआ आगा। आगा। पिंडो का तो अन्नमय देहन पिंड भाव सर्वे प्राणी भी पुत्राद विपत्त परिहार आये वित्त व्यय कर विपत्ति विपत आने पर उसको परिहार करने के लिए धन व्यय करते हैं, तो पुत्र से वित्त से पुत्र व्यय हो गया और स्वदेह रक्षाए कदाचित पुत्र आदि रखी पुत्र को छोड़ देते अपने देह की के लिए और इंद्रनाश परिहार आयो ताड़ना देह पीड़ा पे अंगी क्रिय परिहार कोई आंखे में इंद्रनाश होता है तो फिर उसको जो कष्ट हाथ शरीर से सह कर देंगे ताड़न सह कर दे इंद्रिया की रक्षा करते है देह पीड़ा पे अंगी क्रिय मरण तो शक्त हो सब परिहार आयो इंद्र वैकल्य में अंगीक्रिय मृत्यु की प्राप्ति उसके परिहार करने कोई इंद्रिया नष्ट हो जाए कोई इंद्रियों की विकलता उसको भी मान लेते हैं अतएव उत्तरोम सर्वानुभव सिद्धम उत्तरोत्तर अतिशय प्रिय होता है ये अनुभव है और आत्मनस्तु आत्मा से बढ़कर का अनुप्रिय है आत्मनस्तु नृत्यशय प्रेमस्तम विद्वत अनुभव सिद्धम विद्वानिक अनुभव सिद्ध है निरत प्रेम का विषय सबसे बढ़कर का अधिक प्रेम आत्मा में है एवं आत्मन प्रियतम प्रमाण सिद्धे भी आत्मा प्रियतम है ये प्रमाण से सिद्ध होने पर भी ज्ञानी अज्ञानी और विपृति प्रति, प्रति निरसनाय ज्ञानी और अज्ञान में दोनों विवाद ज्ञानी तो अपना को प्रियतम कहता है अज्ञानी कहता है आत्मा से क्या मिलता है धन प्रिय अज्ञान लोग मानते हैं, तो विपृति प्रति, -प्रति, -प्रति करने के लिए श्रुत्या ती प्रति, प्रति दर्शिता श्रुति में दिखा हो। विवाद दिखाया गया एवं स्थिते विवाद प्रतिबुद्ध विमूयो तत्रात्मा, श्रुत्योदाहारी तुम प्रे निर्णय एवं से अत्रबुद्ध विमू विवाद श्रुत्या तथा अपना प्रियन इतव निर्णय एवं से आत्मा प्रिय तमत्चय होने पर भी अत्र इस विषय में प्रतिबुद्ध विमुलो विवाद प्रतिबुद्ध ज्ञान विमूढ़ अज्ञानी दुन का विवाद श्रुत्या उदाहछ मालूम कहाँ का रूप है उदाहरी सुबंते है तिंगंत है कुछ मालूम होता है कैसे सुबं रहे उदाह उदाह उदाह कर्मी चिन्ह भाव कर्मे न को चिन्ह हो गया चिन्ह और लोक से तौता तो लोक हो गया चिन्ह नीति होते हृदय को वृद्धि होगी गया। हारी उदाह उदाहरी पुस्तक में नहीं लिखो मना क्या पुस्तक में नहीं देखो कहीं नोट में लिखो तो उसको जान कभी देखो तो दिमाग में रहेगा और जहां मिला पुस्तक में कुछ लिखी वो ही मिल जाएगा श्रुत्या उदाहरी श्रुत उदाहरण दिया ये कर्म है श्रुति ने उदाह कर्मणी लुंगी चले चेन भाव कर्मण हो चिली को चिन्ह हो जाता है चिन्हो लुक से तव तो का लुक हो गया उदाह तो उदाह उदाहारी उदाहरण दिया तत्र आत्मा प्रयान प्रिय का सियान काियतर यही निर्णय है तरण आत्मा प्रयान आत्मन प्रियतम से उपादितर्थ अपना प्रियता में प्रतिपादन किया गया अपना प्रिय अनुप्रियता रहे सब क्या चये व्रति विप्रतिपतिमा जो ज्ञानी और अज्ञानी का विवाद है उसको कहते हैं साक्ष्य दुश्यादनस्मा तत्वी प्रेयान पुत्रादिवेम भोक्त साक्षीति मूढ़धी साक्षी अन्स्म दृश्या कहते हैं साक्षी ही अन्दृश्य सौसे प्रिय सौसे प्रिय कौन है साक्षी अस्या जितने दृश्य ही साक्षी होता है दृक्ष उसे भिन्न जितने सो दृश्य है अन्य स्मत दृश्याद प्रयान का से प्रियतर है। इसे तत्व होता है मूल क्या करता है प्रयान पुत्रादिव पुत्रादि प्रियतर है पुत्र धनादि प्रिय है कौन कहता है पुत्रादि प्रिय मूढ़ कहता है मूढ़ाधिदेशम भोग तुम साक्षी थी पुत्र पत्नी धनादि प्रिय है उसको भोग करने के लिए साक्षी तो प्रियतर कौन हुआ पुत्र आदि अवज्ञानी कहता है पुत्र वित्त पत्नी आदि प्रिय रहे इसको भोग करने के लिए साखी है जैसे मूलधि कहता है मूरधि आह अपना आत्मा तरीत प्रियवादीनों आत्मा अतिरिक्त को प्रिय कहने वाले दो, दो प्रकार हो सकते हैं विभज्य उत्तराभिधान या विवाह करके अलग अलग उत्तर देने के लिए प्रिय तो प्रियोबाजी को विवाह करके दिखाते है आत्मा से अतिरिक्त प्रिये कहने वाले शिष्य भी कह सकता है जब तक तो निश्चय नहीं हुआ से मानता है आत्मा से अतिरिक्त प्रिय और अन्य कोई ज्ञानी है मूर्ख तो कहता है आत्मा से क्या मिलता है धन संपत्ति सब प्रिय है पुत्र आदि प्रिय है आत्मा आत्मा से क्या हो जाता है जैसे बहुत लोग कहते हैं क्या ब्रह्म ज्ञान क्या हुई बार बार उसको कहते क्या हो जाएगा वो तो धन संपत्ति है पुत्र आदि है यही प्रिय है ये सब है आत्मा आत्मा से क्या होता है आत्मा ब्रह्म ब्रह्म कर्म क्या हो जाता है इस करके कोई प्रतिवादी है और कोई शिष्य है दो प्रकार है उनको उत्तर देंगे विवाह करके उसको पहले विवाह कर दिखाते कौन कौन आत्मा तृत्व को प्रिय कहते हैं प्रियं प्रियं शिष्यस्य है आत्मनोन प्रियम ब्रूते शिष्य प्रतिवाद्यस्योत्तर बचो बोध सापो कुरिया शापो क्रमात्पोर प्रतिदी अभी आत्मनु अन्नम प्रिय ब्रूते शिष्य कहते आत्म से अ प्रिय ज्ञान जो तो नहीं होता हे हे प्रिय बुद्धि प्रतिभादी अभी प्रतिभा भी कहते हैं प्रतिकूल बदते प्रति साक्ष प्रतिभा प्रतिकूल आत्म से अने प्रिय तस् उत्तर वच उत्तर शब्द ज्ञानी जते तयो तो क्रमात्पो कुर एक ही शब्द कहेंगे इस शब्द से शिष्य के प्रति तो उसे बोध होगा ज्ञान होगा और प्रतिवादी के प्रति शाप होगा तय हो तो बोध कुड़ियाद इसे का उत्तर देने वाले जो शब्द है वो क्रम से शिष्य को बोध करायेगा और प्रतिवादी को शाप देगा कैसे देगा आगे कहेंगे उत्तर अभिधान प्रकार तर कई हो शिष्य प्रतिवादी नो संबंधी नशे वचन से उत्तर शिष्य और प्रतिवादी संबंधी जो शब्द है आत्मा चल्य उसका उत्तरम प्रत्युत वाक्यम क्रमेण बोध उसका हो बोध रूपम साप रूपम च कुरियात शिष्य के प्रति बोध ज्ञान कराएगा और प्रतिवादी के प्रति साप कराएगा एक ही वाक्य तो, बोधा प्रतिवचन प्रदान रूपम कलया प्रेय पुत्रि रेय वित्ता सर्वस्म अंतरतर यदय आत्मा बृहद उसके बाद आया अन्य प्रियं योग अन्मन प्रिय ब्रुवाण्रूयाती तथे सिया उसका उत्तर स यो अन्मन प्रियम ब्रत्म ब्रत्मा से अन्य प्रिय कहने वाले को ब्रुवाण है कहने वाले आत्मा से अन्य प्रिय कहने वाले को स यो ब्रद जो कहे आत्मा से अन्य प्रिय ग्रणु आत्मा से अन्य प्रिय कहने वाले शिष्य भी है प्रतिवादी भी है उनको जो कहे क्या कहे उत्तर क्या दे प्रियम रोक जाएगा उसका अर्थ रुदेती तुम्हारे प्रिय तुमको रुलाएगा उत्तर क्या देते तुम्हारे प्रिय तुमको रुलाएगा ये उत्तर देंगे ये दोनों इतने कहा शिष्य को से बोध होगा और hmm! प्रतिभा को साफ है उसका प्रिय उसको रुलाई रुलाएगा उस अन्यम आत्मा ने प्रियम ब्रह्म उसको रुच दीदी आगे कहते तथे ऐसा ही हो जाएगा श्रुति कहती जो कोई कहेगा आत्मा सान्य प्रिय कहने वाले कोई व्यक्ति है कहते आत्मा सान्य प्रिय उसको जो कहेगा तुमको प्रिय रुलाएगा श्रुति कहती तथे ऐसा ही हो जाएगा प्रिय उसको रुलाएगा क्योंकि ईश्वर शहर कहने वाला समर्थ है ईश्वर है ज्ञानी ईश्वर स्वरूप जो कहेगा वो हो जाएगा तुमको प्रिय रुलाएगा शिष्य को कहते हैं और प्रतिवादी को कहते हैं शिष्य को कहने पर शिष्य विचार करेगा रुलाएगा विचार करके फिर उसको प्रिय अपना से अतिरिक्त प्रिय नहीं है अपना ही प्रिय उसको निश्चय बोध होगा और के साथ अपना से अतिरिक्त है तो उसका प्रिय उसको अवश्य ही रुलाएगा श्रुति वाक्यम अर्थ तो पठती श्रुति है वृद्धा निगम उसको पढ़ते अर्थ से प्रिय रोक्षतीतीक्ष प्रिय दुष्ट शिष्यो वेत्ति विवेक प्रियम रोप्यति तुम्हारे प्रिय तुम गुरु लाएगा इतव तत्वी उत्तर अस्ती तत्व ज्ञान उत्तर देता है जो कहता आत्मा है आत्मा सन्नी प्रिय है तत्व ज्ञान कहता है तुम्हारे प्रिय तुम गुरु लाएगा ये तत्वी तो उत्तर देता है और शिष्य क्या समझता है सुख प्रिय से दुष्टत्म विवेक व्यक्ति शिष्य समझता है स्वयंक्त सुख प्रिय प्रियमान माना कोई धन को कोई पुत्र को शिष्य पुत्र को नहीं कहता धन को नाम सम्मान को अन्य किसको प्रिय मानता है तो जो प्रिय मानता है शिष्य उसमें दुष्टत्व दोष समझता है ये वस्तु तो प्रिय नहीं है रुलाएगा मतलब कष्ट देगा वो प्रिय वस्तु उसमें दोष है जो आगे कष्ट देने वाला है वस्तु तो प्रिय नहीं है तत्व तो विवेकी शिष्य विवेक व्यक्ति शिष्य निश्चय करता है शिष्य को ज्ञान होता है विवेक से और प्रतिवादी के लिए किस आगे कहेंगे तत्वी शिष्य प्रतिवादीन नुभावी प्रति शिष्य प्रतिभान दोनों के प्रति कहता है हे शिष्य हे प्रतिवादीन दोनों को कहता है प्रियम तदि प्रेतम पुत्रादिरुपम स्वनाशन तो हम शिष्यम प्रतिपादन बात तुम्हारा का जो प्रिय तो मानते हो पुत्रादि रूप पुत्र धन जो तुम प्रिय मानते हो वो तुमको रुलाएगा स्व न सेना कभी ना नष्ट हो जाएगा कोई प्राप्त नहीं होगा प्राप्त होने पर दुख होता है और प्राप्त होकर नष्ट होने पर दुख होगा न सेना तो हम शिष्यम शिष्य को तुमको रुलाएगा प्रतिवादी रुलाएगा रुदय कार प्रतिवन बक्ति तत्व एक प्रिय रोपति के लिए वचन शिष्य प्रतिदन कथम उत्तर जोन के प्रति कैसे होगा यहाँ श्रां से उत्तर चाहते शिष्य प्रतिरम तबत्य के प्रतिर उत्तर स्विय दुष्ट शिष्य विवेक व्यक्ति सप्त प्रियो समझा अपने को प्रिय मानता था उसमें जो श्रो निश्चय करता है अपना को प्रियतम तो निश्चय करता है विच्छतेतम न आगे आएगातम हर निशम अड़सठ श्लोक अड़सठ वहाँ तक साध श्लोक चतुष्ट है न साढ़े चार श्लोक में दिखाते हैं सक्त प्रिय दुष्टतम शिष्य व्यक्ति विवेकता यादा हो गया और आगे चार श्लोक दिखाते है इससे को कैसे विवेक होता है शिष्य सियत प्रिय में तो मतलब अभी तो अपने जो कहा गया प्रिय पुत्र आदि रूप प्रिय कोई पुत्र को मानता है कोई धन संपत्ति को मानता है कोई नाम ख्याति को मानता है प्रीति विषय से विवेक विवेक करता है शिष्य वक्षण दोष विचारण दुष्टत्म व्यक्ति आगे दोष दिखाएंगे दोष विचार करने पर उसने दोष दिखता है दुष्टत्व तो निश्चय करता है अवगत दोष विचार प्रकार अवदर्शी प्रिया में कैसे दोष दिखाना दोष विचार का प्रकार दिखाते हैं नय पीतर क्लेशे चिंत लि गर्भपातेन प्रसवते अलभ्य मान स्थ पितरों चिरंग के बाद चाहते पुत्र हो जाए पुत्र प्राप्त नहीं हुआ किसान होता है किसी -किस के बड़े बड़े धनी पुत्र उनके नहीं गरीब लोग है तो दो चार पाँच पुत्र हो जाता है और धनी लोग है उनके पुत्र नहीं होता है बहुत धन सम्पत्ति पुत्र नहीं होता तो बहुत प्रयास करते है प्राप्त नहीं होता तो कष्ट होगा अलभ्य मान सहित पिता रहो दीवे दो पिता माता से तो पिता से पिता रहो कैसे तो पिता मात्रा ना थे ना थे ना थे। पिता मात्रा पिता शिक्षित पिता मात्रा ऐसे सूत्र माता के साथ पिता कहेंगे तो पिता एक से होगा उसका अर्थ है माता पिता हो माता पिता दोनों को चिरकाल कष्ट देता है पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो दुखी होते हैं जो पुत्र चाहते उनको नहीं पुत्र मिला बड़े चिरोकार दुखी और जब बिल्कुल नहीं हुआ तो कितने दुखी होते निंदा भी लोग करते बंदिया है पुत्र ही नहीं ना पुत्र से गति नाती कितने कहा गया कि जिसके पुत्र ने उसके गति नहीं है। तो उनको कष्ट होता है अच्छा कभी गर्भ में आ गया खुश हो गए फिर गर्भपात हो गया कहीं के किसका होता है गर्भ में तो आते फिर बच्चे आ करके वही गर्भपात होता है कि बच्चा होता है नहीं एक गया और एक और एक जितना है तो गर्भपात होता है गर्भ में आ गया तो खुश हो जाएंगे पुत्र होगा गर्भपात हो गया कष्ट होगा वो तो दुख होगा अच्छा गर्भपात नहीं होगा प्रसव होगा प्रसव तो समय में कष्ट देता, देता है बहुत कष्ट है प्रसव होने बाद आते पुत्र तर ग्रह रोगा कु कु कु कुमारस्य कु उपनिते कु उपनिते कु कु कु मूर्खता उपनीतस्व मनुद्वाहस्ंडिते जा जात तो हो गया खुशत तो होगी कोई ग्रह दूसरा रोग आदि लगे रहा बच्चे को रोग आदि लगा रहता है बच्चों को कष्ट होता है पिता माता को अच्छा रोग आदि है नष्ट नहीं होता है तो दवाई देते हैं ब, बड़े बड़े क्या डॉक्टर के बच्चे बच्चे को भी रोग से ठीक नहीं कर पाते हैं, मर जाता है बच्चा सामने देखते देखते तो उनको कष्ट होता है कोई बड़े डॉक्टर थे उनके पुत्र ही को बहुत देर में उनके सामने पुत्र ही मर गया जितनी से नहीं बचा पाया कष्ट होगा नही ग्रह रोग आदि अच्छा रोग आदि नहीं बचा ठीक है कुमार से मूर्खता लड़का थोड़ा हुआ मूर्ख पढ़ता नहीं बड़े बड़े धनी लोग ट्यूशन करते सब करते मूर्ख होता नहीं पड़ता है कोई को पढ़ लेते कोई को मूर्ख नहीं पढ़ेगा तो कष्ट होगा पितामाता को अच्छा मूर्ख ने थोड़े पढ़ लिया उपनयन हो गया उपनीत भी अविद्यम विद्या प्राप्त नहीं करे उपनयन हो गया उपनयन के बाद विद्या वेद गुरुकुलवास कर विद्या प्राप्त करनी चाहिए नहीं प्राप्त किया होने पर भी अविद्युन उसके बाद थोड़े बड़े होने पर अनुद्वाह से पंडिते फंडित तो हो गया अब विवाह नहीं करता है ऐसे है कोई बड़े हो गया अभी कोई हमारे पास आए थे पुत्र वोले बन गया रुपया बहुत कमाता है एक ही पुत्र है पिता थे मैजिस्ट्रेट महाराज के पास आते थे पिता माता बहुत दुखी है पुत्र विवाह नहीं करता है उनको बड़े दुख है पिता माता को कष्ट होगा नहीं अनुवाह <coughs> से पंडिते अच्छा यून सब लोग बोलो यूनश परादी दारिद्र्य कुटुंबि पिछख से नास्त्यंतु धनी चेन्म्रीय त्री दिद्र्युन पिछस्तून युवक पर विवाह अवस्था होगी विवाह नहीं करता पर विवाह करे भी बना आदि से अन्य मदि पान करना बहिरंग है पिता माता को कष्ट होता है से विवाह करे या नहीं करे और दारिद्रो कुंबी बचे तो होगी धन नहीं कमा पाता दरिद्र रहे तो पिता माता को कष्ट होता है ना नहीं बच्चे बहुत है बच्चे के खाना नहीं मिलता कष्ट है पिता माता के बुढ़े हो अरे बच्चा कमाता नहीं तो कुटी नारिद्र्य में इसलिए क्या हुआ पिता दुख से नातो तो, पिता माता का जो दुखों का अंत नहीं होता है प्राप्त होने के पहले दुख हुआ था और प्राप्त होकर के यहां तक आ गए उसके पुत्र भी हो गए पुत्र के भी पुत्र हो गए तो भी दुख है अच्छा धन संपन्न भी पुत्र है उसके पुत्र हो गए धन है और हार्ट फेल हो मर गया ऐसे होता है बड़े बड़े मर गया एक्सीडेंट हो गया मर मर गया गया पिता माता जीवित है उसके बच्चे हो या हो पुत्र मर गया पिता माता को कष्ट होगा हाँ। बहुत कष्ट होता है पिता माता को पुत्र मर जाने पर धन चेत मिलते तथा ये इसलिए पिता माता का दुख का अंतर है ही नहीं पुत्र के लिए पुत्र तो प्रिय है पुत्र कैसे रू लाता है लभ्यमान स्थल ले करके हमेशा दुख ही है और इसके अंतर्गत भी बहुत कमी सब होता है सब अच्छा ठीक है और विवाह तो करने के बाद तो पिता माता से अलग हो जाता है पिता पत्नी के बाद में पिता माता से विरुद्ध करता है पुत्र बहुत अच्छा है और पत्नी से विपरीत होने का ना उसको फिर संतुष्ट करने के लिए ये पिता माता से छोड़कर अलग, अलग रहना चाहता है एक ही लड़का पुत्र है पिता माता पुत्र पुत्र धन धन सब बहुत होने पर भी अलग रहना चाहता है, उसके बच्चे बच्चों ने पर पिता माता चाहते उसके बच्चे को थोड़ा तो देखेंगे स्पष्ट करेंगे उनकी पत्नी का है नहीं इधर नहीं आओ बच्चे को छोड़ नहीं आओ तो उनको जो कष्ट होता है वही जानते है किसको कहेंगे ऐसे भी घटना होती है